कब की बात है भला आज की हम्म कल की जो बीत गया है हम्म कल से भी एक दिन पहले के हां क्या कहते हैं बीते हुए कल से एक दिन पहले वाले दिन को परसों हां भला क्या बोलो भाई सब मिलकर बोलो परसों परसों हाँ, पर्सों ही की तो बात है, पर्सों गरजा था बादर छम छम पानी भी बर्सा था फिर इतम चमकने लगा सूरज उनको तब घर में झूल रहा था झूला जरा सीधा झूला अचानक उसने देखा बाहर अरे आसमान पर भी एक जूला बना हुआ था लाल, पीले, जामुनी कितने ही रंगوں का जूला मुन्नु ने द़ूड कर वा से कहा मा, देखो आसमान पर कितने रंगों वाला जूला यह इंडलधनुश है मुन्नु क्या? इंडलधनुश, बोलो इंडलधनुश, इंडलधनु� बड़ा अच्छा नाम है हां इंद्रधनुष इंद्रधनुष मुन्नू ने आसमान पर बने सात रंगों वाले झूले का नाम याद कर लिया इंद्रधनुष मुन्नू कितनी ही देर तक इंद्रधनुष को देखता रहा और फिर जैसे कोई चीज फुर्र से उड़ गई इंद्रधनुष और उसके रंग न जाने कहां चले गए कहां खो गए मुन्नू ने पूछा मां मां आसमान का झूला इंद्रधनुष कहां चला गया अरे एक इंद्रधनुष चला गया तो क्या हुआ तुम अपने लिए और इंद्रधनुष ढूंढो सचमुच और नहीं तो क्या जहां तुम्हें एक साथ बहुत सारे रंग दिखाई दें समझो कि इंद्रधनुष तुमने ढूंढ लिया मां मैं जा रहा हूं कहां इंद्रधनुष ढूंढने क्या मुन्नू को कोई इंद्रधनुष मिला हां एक नहीं दो दो कहां-कहां ढूंढा उसने इंद्रधनुष के रंगों को जहां नहाते हैं वहाँ बच्चों जानते हो क्या हुआ उस दिन मुन्नू को नहलाते हुए मां ने मुन्नू के सिर पर तेल लगाया लगाते-लगाते थोड़ा सा तेल नीचे गिर गया उस तेल पर पानी जो पड़ा तो उसमें मुन्नू को दिखाई दिए रंग कई-कई रंग इंद्रधनुष जैसे मुन्नू चिल्लाया मामा यह रहा इंद्रधनुष वैसे रंग जैसे आसमान पर थे पर एक और इंद्रधनुष उसे कहां दिखाई दिया सुनोगे यह कहानी तो सुनो उसी दिन की बात है बीते हुए कल से एक दिन पहले की परसों की क्या मुन्नू गया था बगिया में फुलवारी में और उसने तोड़े थे वहां 1 2 3 बहुत सारे फूल फूल तो मुन्नू ऐसे ही तोड़ लेता था लेकिन परसों परसों दौड़ा दौड़ा घर से मुन्नू बगिया में आया और फूल एक बड़ा अनोखा डाली पर खिलता पाया चम चम किर्णो सा चम कीला नीला पीला लाल हरा इंद्र धनुष ने आजो नीचे उसी फूल का रूप धरा मुन्नू दोड़ा फूल तोड़ने फूल गया वो जट से उड जिधर जिधर फिर फूल उड़ा � गया उधर मुन्नू भी मुड नहीं हाथ पर उसके आया मुन्नू ठक कर चूर हुआ चितना उसके पीछे दोड़ा उतना ही वो दूर हुआ। मुन्नू समझ रहा था कि रंग बिरंगा इंद्र धनुष बग्या में एक फूल बना बैठा है। उसने सतरंगी फूल को पकड़ना चाहा तो वो उड़ गया आगे आगे सतरंगा फूल पीछे पीछे मुन्नू आगे आगे सतरंगा फूल पीछे पीछे मुन्नू आगे आगे सतरंगा फूल पीछे पीछे मुन्नू और फिर मुन्नू थक कर बैठ गया उड़ने वाला वो सतरंगा फूल मुन्नू को चिढ़ाते हुए बोला आहो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो मुझे को नटखट क्या मतलब? नटखट मतलब शराज़ शरारत करने वाला जो यूही बिना बाद फूलों को तोड़े उसे नटखट नहीं तो और क्या कहें हैं? हाथ जोड फूलों से बोला समय तेरा शैतानी सब तुम्हें तोड़ दुख देता था मैं पाठ पढ़ाया तुमने अब भला कौन सा पाठ डाली पर सुंदर लगते हैं फूलों के सुंदर गुच्छे अगर तोड़ लो मुरझा जाते और नहीं लगते अच्छे अगर तोड़ लो मुरझा जाते और नहीं लगते अच्छे अर्थात मनु बोला सात रंग वाले, वाले फूल कै तुम इंद्रधनुष हो हूं मैं इंद्रधनुष नहीं हूं इंद्रधनुष के रंग हो जैसे मेरे रंग हैं तो कै तुम उड़ने वाला फूल हो उड़ने वाला फूल नहीं मैं तितली मेरा नाम पड़ा सब फूलों की मैं रानी हूं छोटा हो या फूल बड़ा सब फूलों की मैं रानी हूं छोटा हो या फूल बड़ा और अब अगर तुम से तुम सब से कोई ये पहेली पूछे तो तुम बूच सकोगे पहेली का मतलब बता सकोगे लो पहले पहेली सुनो इन्र धनुष के रंगों वाला फूल नहीं है उड़ता है पर इंद्रधनुष के रंगों वाला इंद्रधनुष के रंगों वाला फूल नहीं है उड़ता है पर फूल नहीं है उड़ता है पर हम अब बताओ उसका नाम न, तितली हां तितली भाई सब मिलकर बोलो तितली तितली तितली तितली do you go do हरी है तितली कितनी प्यारी है रंगों भरी तितली है इसे मत सلنا हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं इसे मत सلنا हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं हाय ये कोई अच्छी बात नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं हाय ये कोई अच्छी बात नहीं ओ ये कोई अच्छी बात नहीं क्या तितली के दांत होते हैं नहीं क्या तितली के टांगे होती है हां क्या तुमने कभी गिनी है तितली की टांगे नहीं हमने गिनी है बताएं तितली के कितनी टांगे होती है क्या एक हूं हूं दो हूं हूं तीन हूं हूं चार हूं हूं पांच हूं हूं छह हां तितली की छह टांगे होती हैं चलते-चलते एक बात और बताएं जब पहली बार हमने तितली को देखा तो पता है हमें कैसा लगा हमें लगा कि होली के दिन उस पर जैसे किसी ने रंगों भरी पिचकारी मारी हो और वो रंग इतने पक्के थे कि अभी तक नहीं उतरे <laughs> क्यों कैसी कही कहो अच्छी आ सोच ये कोई अच्छी बात नहीं किसे मत चलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं हां ये, हा, ये कोई अच्छी बात नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं हां ये कोई अच्छी बात नहीं ओ ये कोई अच्छी बात नहीं चू चू चूंगाए चिड़िया जो चू चू चिड़िया जो चू चू चूंगाए खुशियों से घर भर जाए हां चिड़िया जो चू चू चूंगाए खुशियों से घर भर जाए उसे मारना कंकड़ से ये कोई अच्छी बात नहीं उसे मारना कंकड़ से ये कोई अच्छी बात नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं आए कोई अच्छी बात नहीं ओ ये कोई अच्छी बात नहीं ये नरम मुलायम खातरी नरम मुलायम नरम मुलायम खातरी लगे बिछी मखमली दरी नरम मुलायम घास हरी लगे बिची मखमली दरी उसे रोंदना जूतों से ये कोई अच्छी बात नहीं हां उसे रोंदना जूतों से